हाँ तो पहले का सारांश ध्यान देना यह बहुत बड़ा पूर्व पक्ष था अभी वस्ती तो अभी जो पूर्व पक्ष आया था उसका यह कहना था कि इस मंत्र में चार अन्यत्र शब्द हैं और चार अन्यत्र शब्द चारों अन्य शब्द एक अर्ष के बोधक है किसके एकर्ष एकर्ष थे। थे। थे। हाँ तो, तो चारों से किसका बोध करा रहे हैं उभय ब्रह्म उपय का उपाय का बोध नहीं होता है यही शंका का सारांश था ठीक है क्योंकि सिद्धांति ने क्या माना था कि पहले के जो दो अन्य शब्द है वो किसका बोध करा, करा रहे हैं उपाय का बाद के दो अन्य करा रहे हैं ने कहा कि यदि दो चार शब्द सुनाई देते तब तो अलग अलग मान लेते दो चार शब्द सुनाई नहीं देते हैं इसलिए वे सभी एक अर्थ ही बोधक है ऐसा कहा था तो इस पर अब आ रहा है समाधान अत्रुचित हम इसको तो देखते हैं असो देव उत्पन्न असो नवतीज्ञ यह, यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं है यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि देवदत्ता देवदत्ता उत्पन्न बहती ये समझ लेना, है ना यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं होता है अभी तु यज्ञ दत्त से सुना उत्पन्न होता है ये प्रथम वाक्य समझ दिया इस वाक्य को सुनकर देवदत्ता अन्यम यम पश्यसी तम में देवदत्त से अन्य जिसे जानते हो देवदत्त से अन्य जिसे जानते हो उसे मुझे कहिए उसे मुझे कहिए इति प्रवृत इस प्रकार प्रवृत्त हुए या इस प्रकार आरंभ हुए प्रतिवचन लिखा है ना पहला वाला हो गया वचन और दूसरा वाला क्या हो गया प्रतिवचन प्रतिवचन का तो प्रश्न कर सकते यहाँ पर इस प्रकार आरंभ हुए प्रतिवजन का या प्रश्न का ये प्रश्न किया गया तो आप बताइए जो प्रश्न है ना देवदत्त से अन्य देवदत्त से भिन्न जिसे जानते हो उसे मुझे कहिए तो देवदत्त से भिन्न जिसे जानते हो उसे मुझे कहिए तो किसको जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है थोड़ा ये बता सकते हैं आप दत्त से उत्पन्न नहीं जो पहला है न कोई सामने व्यक्ति है ना यह देव से उत्पन्न नहीं हुआ है अपितु यज्ञ दत्त से हुआ, हुआ है इस वाक्य को है। हाँ है। ऐसा वाक्य बोला गया इस वाक्य को सुनकर के कोई ऐसा प्रतिवचन बोला गया कि देवदत्त से अन्य जिसे जानते हो उसे मुझे कहिए तो इस प्रकार प्र, आर, इस प्रकार प्रवृत्त हुए या इस प्रकार आरंभ हुए प्रतिवचन का तो यहाँ यह विचार करके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये यह यज्ञ दत्त को पूछा जा रहा है किसको पूछा जा रहा है यज्ञ दत्त को यहाँ पूछा जा रहा है अथवा देवदत्त के पुत्र से अन्य को पूछा जा रहा है देवदत्त के पुत्र से देवदत्त के पुत्र से अन्य को मतलब देवदत्त के पुत्र से अन्य को पूछा जा रहा है यज्ञ दत्त को अच्छा चलो अब लगाइए इस प्रकार आरंभ हुए उत्तर का देवदत्त अन्य देवदत्त से अन्य का होता है बोधक देवदत्त से अन्य का बोधक कौन है बोलो ये प्रतिवचन ना तो देवदत्त अन्य अन्यज्ञ दत्त तो किसका होगा हाँ, इस वाक्य का किस वाक्य का देवदत्ता अन्यम पश्चिश इस प्रकार प्रवृत्त हुए प्रतिवचन का देवदत्ता देवदत्त से अन्य के बोधकत्व के समान लक्षणा अं, से मतलब ये ये ये जो है देवदत्त से अन्य यज्ञ का बोधक है देवदत्त से अन्य यज्ञ का बोधक है तो उसके समान लक्षणा से देवदत्त के पुत्र से अन्य क्या अन्य क्या प्रश्न बोधकत्व की प्रतीति प्रती नहीं होती है सुनू देवदत्त ये पहली वाली पंक्ति इस वजह में आई आपको कि देवदत्त से अन्य यज्ञदत्त का बोधक प्रतिवचन हो गया तो इसके समान अब यदि लक्षणा से क्या अर्थ कोई करना चाहे कि देवदत्त के पुत्र से अन्य के प्रश्न का बोधक है कौन ये प्रतिवचन प्रतिवचन मतलब दूसरा वाक्य देवदत्त के पुत्र से अन्य देवदत्त के पुत्र से अन्य के प्रश्न का बोधक कौन प्रतिवचन तो देवदत्त पुत्र अन्य प्रश्न तो किसका होगा प्रतिवचन का मतलब तो देवदत्त के के पुत्र तो पुत्र से अन्य प्रश्न का क्या नहीं मतलब ये देवदत्त से तो उत्पन्न नहीं हुआ है मतलब देवदत्त का पुत्र नहीं है किसी अन्य का पुत्र है तो क्या देवदत्त के पुत्र से अन्य अन्य के पुत्र के प्रश्न है यहाँ पर देवदत्त के पुत्र से अन्य के पुत्र का प्रश्न है अथवा यज्ञदत्त के लिए प्रश्न प्रश्न किया गया है दो दो। यही है यही कि देवदत्त पुत्रान प्रतीति नहीं होती है प्रतीति नहीं नहीं होती नहीं होती यज्ञ दत्व हो सकता है ऐसा सुनिए हो सकता है तो आप ऐसा सुनो असो यहाँ पर अदस्त शब्द का प्रयोग किया गया है ना यह यदि देखना यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं हुआ है अभी तुम यज्ञ से उत्पन्न हुआ है हो गया इस वाक्य को सुनकर के क्या प्रतिवचन आया देवदत्त से भिन्न जिसे जानते हो उसे कहिए तो अशोक ये तो सामने है ही उसको जानने के लिए क्यों प्रश्न होगा अशोक असो सब आए ना अशो तो वो तो क्या सन्निकृष्ट वस्तु है तो वो वहाँ उपस्थित ही है तो उसको जानने के लिए प्रश्न क्यों होगा उपस्थित कौन है असो जिसके लिए कहा जा रहा है असो मतलब यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो तो तो हुआ है तो प्रश्न देवदत्त से उत्पन्न नहीं हुआ मतलब तो देवदत्त का पुत्र नहीं है देवदत्त के पुत्र से भिन्न है ये देवदत्त के पुत्र से भिन्न कौन तो सामने वाली वस्तु या कही देवदत्त के पुत्र से हाँ तो यहाँ पर देवदत्त देखो यहाँ पर ये तो आप ऐसा इसको लगाइए देवदत्त से उत्पन्न नहीं होते दे हुआ देवदत्त पुत्र अन्य जो है ना उससे करने पर देवदत्त से अन्य हो गया लक्षणा करने पर तो देवदत्त पुत्र से अन्य देवदत्त हो जाएंगे लक्षणा इसलिए विपरीत नहीं किया जाती देवदत्त पुत्र अन्य तो लक्षण किया विपरीत नहीं है ने, में देव दत्त अन्यज्ञ दत्त बोध तत्व के समान लक्षण से देव दत्त पुत्र अन्य प्रश्न बोध तत्व की प्रती नहीं होती है मतलब देव दत्त के पुत्र से अन्य कौन हो जाएगा देव दत्त के पुत्र ऐसी अन्य यज्ञ का पुत्र है। देवदत्त के पुत्र से अन्य कौन होगा ये का पुत्र हाँ, तो देवदत्त के पुत्र से अन्य यज्ञदत्ति के पुत्र संबंधी प्रश्न बोध की प्रतीति नहीं होती है मतलब लक्षणा से यहाँ प्रतीति नहीं होती शक्तिवृत्ति से ही प्रतीति होती है ऐसा कहते हैं तदवत्त उसके समान कर्म साध्यम न ब्रह्म अपितु ज्ञान साध्यम ब्रह्म में कर्म न ब्रह्म कर्म से साध्य नहीं सुनो न ही अधिक थे ध्रुव अध्रु कौन होते हैं आपका कर्म अध्य पर नहीं पा सकते हैं को नहीं पा सकते हैं।, हैं तो कर्म साध्य ब्रम्ह किन शब्दों से कहा गया न ही अधिक प्राप्त ही ध्रुवम तत् और अष्टादोक्तम अव्रम ये सुकर्म वहां भी आया था ना कि कर्म रूप नौका संसार से बाहर जाने में समर्थ नहीं है बल्कि यही लेना ठीक है ना ही अधुरुही प्राप्त ध्रुव अभी तो ज्ञान साध्यम ब्रह्म कैसा है ज्ञान साध्य है मतलब ज्ञान से प्राप्त है ज्ञान साध कैसे कहा गया ब्रह्म जग दे अध्यात्मन देवम मतवा है न देव मतवा देवता का साक्षात्कार करके तो मतलब क्या है वहाँ पर ज्ञान से साध कहा गया किससे कहा गया अच्छा देवम इडियम क्या था वहाँ पर देवम इडियम देवम इड्डियम तो देखो यहाँ पर कि कर्म से साध ब्रह्म नहीं है बल्कि ज्ञान से साध है इस प्रकार उपदेश के अनंतर प्रवृत्त हुआ उपदेश किस प्रकार है कर्म से साध्य ब्रह्म नहीं है अभी ज्ञान से साध है इस प्रकार उपदेश के अनंतर प्रवृत्त हुआ उपदेश के अनंतर कहा गया क्या कहा गया धर्माद ये प्रश्न धर्म इसको समझो धर्म में धर्म और कर्म तो कर ना शास्त्र विद कर्मो को ही क्या कहते हैं धर्म तो कर्म से साध्य ब्रह्म नहीं है कर्म से साध्य नहीं है मतलब धर्म से साध्य नहीं है धर्म से साध्य मतलब धर्म रूप उपाय से साध्य नहीं है नहीं। धर्म रूप उपाय से मतलब तो इसका क्या मतलब हुआ कि धर्म रूप उपाय से अन्य उपाय है उसका धर्म रूप उपाय से अच्छा फिर ध्यान देना जो ज्ञान साध्यम का गया इसका मतलब क्या है ज्ञान रूप उपाय से साध्य ज्ञान रूप उपाय ज्ञान रूप उपाय से साध्य ये हो गया तो जब ज्ञान रूप उपाय से साध्य है तो फिर वो धर्म तो ज्ञान रूप उपाय धर्म है कि धर्म से अन्य है ज्ञान रूप उपाय से साथ दे तो फिर धर्माद अन्यत्र का क्या हुआ धर्म रूप उपाय से अन्य है कौन ज्ञान तो उपाय संबंधी प्रश्न बना धर्माद अन्यत्र इस प्रकार इस धर्माद अन्यत्र इस प्रश्न का धर्म में विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोध कत्तु ही युक्ति युक्त है धर्म से विलक्षण क्या है बोलो ज्ञान धर्म अर्थ हो जाएगा कि धर्म से विलक्षण धर्म से विलक्षण क्या होगा ज्ञान रूप उपाय तो मतलब क्या होगा ज्ञान रूप उपाय बताए ज्ञान रूप उपाय बोध ही उचित है ज्ञान रूप उपाय बोध ही उचित है किसका बोलो धर्म इस प्रश्न का धर्म इस प्रश्न का धर्म से अन्य धर्म से अन्य मतलब धर्म से भी है धर्म ऐसी लक्षण क्या होगा ज्ञान रूप उपाय क्यूँकी ज्ञान से साध्य कहा है तो ज्ञान रूप उपाय कहा गया है और फिर कर्म साध नहीं है मतलब धर्म साध नहीं है पहले बता दिया अच्छा नक्षण तू, तू एक बात दे क... देना नब्द लक्षण के बाद में उसका संबंध यहाँ पर है धर्म अन्य प्रश्नस्थ का पूर्व वाक्य में आया है ना धर्म अन्य तथि प्रश्नस्थ जो पूर्व में आया है वो यहाँ भी जुड़ेगा किंतु धर्म देखो ये बताइए धर्मार्थ हुआ अभी बोलो बोलो नहीं अभी धर्मार अन्यत्र का क्या किया गया धर्म से विलक्षण क्या है वो विलक्षण अच्छा सुनो धर्म भी उपाय है किसका उपाय है स्वर्गादी का किसका उपाय है वो अब उससे धर्म उपाय है तो धर्म से विलक्षण क्या लिया आपने उपाय लिया कौन सा उपाय लिया क्या कहने के मतलब समझो यदि कोई कहे अब्राह्मण माने अब ब्राह्मण को लाइए तो कोई ईट पत्थर को लेके जाएगा क्या छत्री आदि को लेकर जाएगा भाई ब्राह्मण मनुष्य है तो भिन्न हो हो उसके समान हो। तो वैसे ही मतलब धर्म से भिन्न हो धर्म के समान हो तो समानता किसको लेकर उपायत्व को लेकर किसको लेकर के उपायत्व को लेकर समानता है अब देखेंगे तो शक्ति वृत्ति से धर्म सब धर्म को ही कह रहा है ना अन्य विलक्षण और यदि अब देखना तू ना तो धर्म शब्द लक्षण या, या किस को जोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं आगे की से। धर्म की प्रश्न ऐसी धर्म शब्द की लक्षणा यदि कर दे किस में धर्म से ऐसी धर्म से क्या है स्वर्ग धर्म से साध्य क्या है स्वर्ग आदि तो धर्म शब्द की लक्षणा यदि करेंगे धर्म साध्य में तो धर्म अन्य का बोलो धर्म धर्म साध्य ऐसी विलक्षण धर्म शब्द का लक्षणा से अर्थ करेंगे धर्म साध्य तो धर्म अन्य अर्थ हो जाएगा धर्म तू किंतु धर्म शब्द लक्षण या कि की धर्म शब्द की लक्षणा से धर्म शब्द की लक्षणा किसमें करेंगे धर्म साध्य में।, में।, में या अभी इसको जोड़ना है धर्म अन्य प्रश्न से धर्म अन्य इस प्रश्न का धर्म साधक नहीं है लगे किन्तु धर्म शब्द की लक्षणा से इस प्रश्न का धर्म ब्रह्म साधक नहीं है लग गया लक्षणा से यदि इसका बोधक होगा तो लक्षणा से हो पाएगा पर माना जाएगा ऐसा तथा उसी प्रकार से तो ये अच्छा पंक्तिश में आई उसी प्रकार से अधर्माद तो यहाँ भी अधर्मादअ्यत्र का यहाँ पर भी कि अधर्म से अन्य है पहले क्या बोला गया यहाँ पर कि कर्म से साध्य ब्रह्म नहीं है कर्म दो प्रकार के धर्म और अधर्म, अधर्म। तो अधर्म से साध्य क्या होता है दुख नरक तो ब्रह्म जो हुए वो अधर्म से साध्य है क्या तो अधर्म से अन्य है नहीं नहीं ब्रह्म नहीं वो उपाय उपाय ब्रह्म प्राप्ति का जो उपाय है तो वो क्या है अधर्म होगा या अधर्म से भिन्न होगा भिन्न होगा ना क्योंकि कर्म साध्य ब्रह्म नहीं है कर्म दो प्रकार के धर्म और अधर्म तो अधर्म से साध्य नहीं है मतलब अधर्म रूप उपाय उसका नहीं है अधर्म रूप उपाय से अन्य है और ज्ञान साध्यम बोला है ना तो ज्ञान से ज्ञान उसका उपाय हुआ ज्ञान क्या है अधर्म से अन्य है उसी प्रकार अधर्माध अन्यत्री एक यहाँ पर भी सामानाधिकरण के द्वारा सामानाधिकरण के द्वारा सामाना मतलब एकार्थ बोधकत्व के द्वारा उपाय बोधकत्व ही निश्चित होता है उपाय बोधकत्व कहाँ पर निश्चित होता है बोलो अच्छा उपाय बोध तत्व निश्चित होता है किसका यदि कहा जाए तो अधर्मादन्यत्र इस वाक्य का किसका अधर्मादन्यत्र हाँ अधर्मादन्यत्र इस वाक्य का इस प्रश्न का लगाएंगे उसी प्रकार से अधर्मादन्यत्र अन्यत्र यहाँ पर भी सामानाधिकरण होने से अधर्मादन्यत्र इस वाक्य का उपाय बोध तत्व ही निश्चित होता है लगा अच्छा और यहाँ भी ऐसा नहीं करेंगे कि अधर्म की लक्षणा करते हैं, अधर्म से साध्य में उससे भी लक्षण वो नहीं करेंगे अब देखना कालत्र से परिच्छि कालत्र से परि कालत्र से परिच्छि वस्तु से विलक्षण का वाचक तो मतलब यह हुआ कि धर्मार्य धर्मार्यत्र इन दोनों के द्वारा उपाय संबंधी प्रश्न किया गया उपाय पूछा गया है और कालत्रय से परिचिन वस्तु से विलक्षण का वाचक विलक्षण मतलब पहले जो है उपाय पूछा गया दो के द्वारा और बाद में दो अन्य शब्दों के द्वारा क्या पूछा गया उपे तो जो उपे है वो काल त्रय से परिचिन वस्तु है या काल त्रय काल त्रय से विलक्षण वस्तु है उपे ब्रह्म विलक्षण कालत्रे परिचन तो घटाती वस्तुएं हैं और कालत्र कालत्र परिचन्न से विलक्षण परिछ... कौन है ब्रह्म तो कालत्रे से परिचिन्न वस्तुओं से विलक्षण का कौन है ब्रह्म है? और विलक्षण का वाचक नहीं विलक्षण का वाचक आगे के आगे के आये हुए दो अन्यत्र शब्द दो अन्यत्र शब्द होने पर कालत्रे से परिचिन्न कालत्रे से परिचिन्न वस्तुओं के वाचक नहीं कालत्र परिचिन्न से विलक्षण वस्तु के वाचक लग जाएगी बात कालत्र से विलक्षण वस्तु ब्रह्म का वाचक आगे के दो अन्य शब्द होने पर ये लग जाएगा ब्रह्म के वाचक हैं तो कालत्र अपर ये समझना कालत्र अपर तो उनके द्वारा कालत्र से अपर उपाय उपाय जो है कालत्र से परछिन्न होगा कि अपरछिन्न होगा परछिन्न होगा ना तो वही बताते हैं कालत्र से अपर उपाय का बोध होना संभव न होने से कालत्र से अपर उपाय का बोध होना संभव क्यों काल तो वो वो जो उपाय कालत्र से परछिन्न ही है तो में उपाय का बोध होगा जो उपाय तो परछिन्न ही है कालत्र से परछिन्न उपाय का बोध होना संभव ना होने से फिर क्या करना पड़ेगा सामाना का भंग करना पड़ेगा सामाना का मतलब यह है कि बाद वाले दो शब्द बाद वाले दो अन्य शब्द पहले वाले दो अन्य शब्द को एक अर्थ बोधक नहीं मान सकते हैं सामान रिगण नहीं मान सकते हैं क्यों मतलब पहले जब माना पहले ये निश्चय हो गया कि पहले वाले दो अन्य शब्द किसको बोध करा रहे उपाय का और बाद वाले दो अन्य शब्द उपाय का बोध नहीं करा सकते हैं क्योंकि बाद वाले जो दुअ्यत शब्द हैं वो कालत्र परिचिन वस्तु से विलक्षण के वाचक हैं तो उपाय तो वैसा नहीं है ना कि वो कालत्र से परिच कालत्र से अपरिछिन्न है उपाय तो उसका बोध नहीं हो सकता है अच्छा तो इसलिए हाँ परामर्श संभव न होने से सामानाधिकरण के भंग से सामानधिकरण का भंग करना पड़ेगा के भंग से प्राप्त ही उचित है प्राप्त का बोधक मानना ही उचित है किसे बाद वाले दो अन्य शब्दों को बाद वाले दो अन्य शब्दों को प्राप्त का बोधक मानना ही उचित है थोड़ा कि वहाँ पर दो बार चा नहीं आया है इसलिए चारों वन्य सब एक अर्थ के बोधक होंगे तो यदि दो बार चाह आ जाता तो क्या होता कि पहले वाले दो शब्द उपाय के बोधक होते बाद वाले दो शब्द उपय के बोधक होते चार शब्द नहीं आया सब नहीं। नहीं। है इसे चारों वन्य सब एक अर्थ के बोधक है तो इसमें सिद्धांति का यह कहना है की चा न होने पर सभी शब्द एक अर्थ के ही बोधक हो ऐसा नियम नहीं है क्या न होने पर भी सभी सब देखी अर्थ के बोधको ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे देखना नीलो दीर्घो रक्त और नील दीर्घ रक्त और रस्व कौन है अब सुनो यहाँ पर थोड़ा नीला तो दीर्घत्व एक में रह सकता है दीर्घ का थोड़ा लंबा बड़ा बड़ा है ना तो नीला तो दीर्घत्व एक में रह सकता है ना अच्छा अब नीलत और रक्तत्व एक में रह सकता है और दीर्घ रस्व तो एक में रह सकता है तो देखो यहाँ पर की देखना चार तो यहाँ नहीं सुना गया है ना लेकिन चारों सब एक ही अर्थ के बोधक होंगे क्यों नीला तोर रक्त तो एक में नहीं रह सकते ने ने ने ने और दीर्घ और रस्वत तो एक में नहीं रह सकते तो चार न होने पर भी एक अर्थ के बोधक होंगे अब स्थिति देखना नीलत दीर्घ तो एक में हो सकता है और रक्त और रस्वत तो एक में हो सकता है तो यहाँ भी बताइए इस वाक्य के द्वारा दो अर्थों का बोध होगा की एक अर्थ का बोध होगा चार न होने पर भी एक अर्थ के ही वो बो बोधक शब्द हो ऐसा तो नहीं देखा जाता नीलो रक्त नीलो दीर्घो रक्तो रस्वाधिक नील, नील दीर दीर सिद्ध है लग गया नी, और रक्त रस्व नील और दीर्घ पद का विरोध न होने से मतलब नील और दीर्घ पद के ठीक है नील और दीर्घ का पद का विरोध न होने से उन दोनों का एकार्थ अर्थ बोध तत्व सिद्ध है रक्त रस्व और कहते हैं यहाँ पर रक्त और चार रक्त रस्वयो तथा रक्त और रस्व का परस्पर विरोध न होने से रक्त और रस्व का परस्पर में विरोध न होने से उनका भी एकार्थ अर्थ बोधकत्व सिद्ध है रक्त रस्व का अर्थ कर लेना रक्त रस्व पदयो अर्थ कर लेंगे रक्त रस्व पदयो रक्त का परस्पर में विरोध न होने से उनका भी एक बोध तत्व सिद्ध होता है तू किंतु जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि चार शब्द का अभाव होने पर क्या हो जाएगा किंतु सामान शब्द का अभाव होने पर भी चतुर्ना सामनाधिकरण नृष्टम किंतु चार शब्द का अभाव होने पर भी चारों शब्दों का एकास्थ बोधकत्व नहीं देखा जाता है तो चार का अभाव होने पर भी एकाश बोधकत्व देखा दिया क्या जैसे यहाँ नहीं देखा जाता है वैसे अन्य धर्म अन्य धर्म में भी नहीं देखा जाएगा वहां भी भिन्नर्थ के बोधक हो जाएंगे दो अन्य उपाय के बोधक दो अन्य के बोधक अपितु वाक्य आ... नीलो इस द्वय द्वय द्वय? वस्थु। वस्थु द्वय है। का इस वाक्य का वस्तु वस्तुद्वय वस्तु द्वय प्रश्नबोध तत्व वस्तु द्वय पुरुष करते वस्तु वस्तु द्वय प्रश्नबोध तत्व ही है मतलब दो वस्तु संबंधी प्रश्न का बोधात दो वस्तु संबंधी प्रश्न का हाँ जी दो पुरुष संबंधी प्रश्न का बोधक है कहा जा सकता है या दो वस्तु लेना वैसे दो वस्तु संबंधी प्रश्न का बोधक है मनुष्य को लेंगे ना तो, तो वस्तु ले संबंधी एक वस्तु संबंधी प्रश्न बोधक है वाक्य वो एवं इसी प्रकार से यापी यापी से लेना या अन्य धर्म अन्य धर्म अन्य के साथ के साथ इसी प्रकार यहाँ भी यद से अन्वित या शब्द से अन्वित चार शब्दी यद से युक्त से अन्वित मतलब के अन्वय से युक्त दो चार शब्द का अभाव होने पर भी एक अर्थ बोध ज्ञात नहीं होता है न अथवा न सामान्य ऐसा पाठ है कि दो चार शब्द का अभाव होने पर भी एक अर्थ बोध ज्ञात नहीं होता है जैसे की उदाहरण के रूप में कौन सा दिया है यहाँ ठीक है ठीक है अथापि करते फिर भी हाँ, अस्तुआ ये हो गया ना तो ये तो सिद्धांती ने बता दिया की यहाँ सामाना संभव नहीं है तो दो अन्य शब्द उपाय के बोधक हैं दो अन्य शब्द उपाय के बोधक हैं अब तुस्तक दुर्जन न्याय से बोल रहे हैं दुर्जन न्याय समझते हैं कि जो नहीं मानते हैं वो भी दूसरे को दुर्जन को खुश करने के लिए मान कर कह रहे हैं दुर्जन संतुष्ट हो जाए इसलिए उसी बात को मान कर कह रहे हैं दुर्जन संतुष्ट करने के लिए मानते हैं मतलब कहने का मतलब है कि वो जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है वैसा मान करके भी तीनों का प्रश्न होगा वैसा मान दिखन, मान करके भी तीनों सामना पड़ेगा तब माना जाएगा कि खुद का कोई आंसर चलिए नहीं पहले अपना आंसर है फिर वैसा मान करके भी सिद्ध करेंगे अस्तुआ करीतिया सामानाधिकरण अथवा आपकी आपके द्वारा कही रीति से सामानाधिकरण हो आपकी द्वारा कही आपकी कही रीति से समान अधिकरण हो मतलब एक से बोधकत्व हो अथापि फिर भी पाठ देखो प्रश्न प्रश्न प्रश्न ये हो प्रश्न और उत्तर का प्रश्न और उत्तर का बताएंगे हाँ। प्रश्न और उत्तर में देखो, देखो हां बता रहा हूँ सप्तमी है कैसे ड्यूटी व्याख्यायाम उपे प्रश्न उपेत्री अंतर्भाव जो व्यासार्य की द्वितीय व्याख्या थी ना तो द्वितीय व्याख्या में उपेय के अंतर्गत किया किसको माना उन्होंने उपेता उपे उपे को कि उपे, उपे, द्वितीय व्याख्या में जिस प्रकार उपे के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव माना गया है उपेय के प्रश्न में तो उसी प्रकार है। उपास्य अंतर्भूतत्वात तो की उपास्य का भी अं... उपास्य का भी अंतर्भूतत्व तो है मतलब उपास्य भी अंतर्भूत है नहीं उपाय उपाय से कि उपाय का भी अंतर्भूतत्व अथवा उपाय भी अंतर्भूत है किसमें नहीं प्रश्न प्रश्न प्रतिवचन में फिर भी प्रश्नोत्तर में क्या कहेंगे प्रश्नोत्तर में ऐसा लगाना फिर भी प्रश्नोत्तर में ऐसा लगाना फिर भी जिस प्रकार द्वितीय व्याख्या में उपेय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव है उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भाव है प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है मतलब प्रश्नोत्तर जैसे उपय और उपेता संबंधी है वैसे ही उपाय संबंधी भी प्रश्न है उपाय संबंधी भी हम जो है उपाय सभी अंतर्भूतत्वा तो उपाय का भी अंतर्भूतत्व तो है या उपाय भी अंतर्भूत है तो किस में अंतर्भूत हम बता रहे हैं प्रश्नोत्तर में फिर भी जिस प्रकार द्वितीय व्याख्या में, में उपय के प्रश्न उपय के प्रश्न में उपेता का अंतर माना गया है उसी प्रकार प्रश्न उत्तर में उपाय का भी है या उपाय भी अंतर्भूत है हमने ऐसा कहा है न लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से लगा के चलो अब यदि हम षठी मानते हैं कि फिर भी प्रश्नोत्तर होने पर फिर भी प्रश्नोत्तर जिस प्रकार द्वितीय व्याख्या में उपय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव माना गया है वैसे ही उपाय का भी लेकिन हाँ उपे के प्रश्न में उपे के उपेता का अंतर भाव माना गया है वैसे ही उपे के प्रश्न में उपाय का भी अंतर भाव हो जाएगा मतलब उपय का जो प्रश्न है वो उपाय से भी संबंध रखता है ये भी ठीक है कि... देखो ऐसा समझना कि उपय के अंतर्गत तो उपे, उपेता आ गया ये समझ में आती बात है ना पर उपय का जो प्रश्न है वो उपाय से भी संबंध रखता है क्योंकि उपाय के बिना उपय मिल नहीं सकता है वो लक्षणा ही माननी पड़ेगी लक्षण ही माननी पड़ेगी कि उपाय के बिना उपय यदि कोई उपाय को पूछ रहा है तो इसका मतलब वो उपाय जरूर जानना चाहता है इस अभिप्राय से अब देखना त्रयाणाम अब देखो त्रेयाणाम एवं चै उपन्यासा प्रश्न इस सूत्र से निर्दिष्ट उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर उपाय और उपेता संबंधी हाँ देखो इन्होंने उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर माना है ना तो प्रश्नोत्तर में घटा लो उपास का भी हो, इस प्रकार प्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासा प्रश्नस्या एवं इस प्रकार तीन उपन्यासा मतलब तीनों का उत् कथन किया गया है तीन कौन कौन उपाय तीनों का कथन किया गया है प्रश्न और तीनों का ही प्रश्न है इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय तथा उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर को स्पष्ट होने से स्पष्ट होने से क्षति का अभाव है कोई क्षति नहीं है कब आपके आपके द्वारा कही गई रीति से सामानाधिकरण होने पर अस्तवा भगवत उपरीत्या रीत्या सामान कि आपकी रीति से ही सामानाधिकरण रोक क्यों क्योंकि छते अभाव वैसा मानने पर भी कोई क्षति दोबारा लगाना फिर भी अथापि करते फिर भी जिस प्रकार द्वितीय व्याख्या में उपय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव माना गया है उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भूतत्व है या प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है मतलब की उपाय संबंधी प्रश्न है और उपाय संबंधी उत्तर है और यो त्रियाणाम उपन्यास उपन्यासा, उपन्यासा प्रश्नसा इस सूत्र से निर्दिष्ट उपाय और उपेयता संबंधी प्रश्नोत्तर को अति स्पष्ट होने के कारण क्षति का अभाव है तो अब देखने यहाँ पर दो उपाय भी अंतर्भूत है तत्य पदम संग्रहण ब्रवीमि तेरे लिए उस पद को संक्षेप से कहूंगा संग्रहण ब्रवीमि तेरे लिए उस पद को संक्षेप से कहता हूँ उस पद का अर्थ प्राप्त उस, उस प्राप्य को संक्षेप से कहता हूँ इस प्रकार पद प्र शब्दित का अर्थ पद शब्द से कहा गया कौन प्राप्य पद शब्द से कहे गए प्राप्य का ही प्रतिवचन से प्रतिपादित होने से प्रतिवचन किसका यमराज का तो यमराज ने तत्व पदम संग्रहण ऐसा कहा गया है ऐसा कहा है इस प्रकार पद सब से कहे गए प्राप्त का ही प्रतिवचन से प्रतिपादित होने से ध्यान देना प्रतिवचन के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है प्रतिवचन धर्मराज का और उसके द्वारा प्रतिपाद्य कौन है पद सब से कहा गया प्राप्त प्रतिवचन से प्रतिपाद्य कौन है पद शब्द से कहा गया प्राप्त तो पद शब्द से कहे गए प्राप्त का ही प्रतिवचन प्राप्त प्राप के ही प्रतिवचन प्रतिपादत्व की स्पष्ट प्रतीति होने से मतलब स्पष्ट प्रतीति किसकी हो रही है कि प्राप प्राप्त प्राप की प्राप्त के प्रतिवचन प्रतिपादित मतलब प्रतिवचन के द्वारा प्रतिपाद्य प्राप्त है यही स्पष्ट प्रतीत होता है तो इसका मतलब है कि मुख्य रूप से किसका उत्तर दिया गया है प्राप्त का मुख्य रूप से किसका उत्तर दिया गया अच्छा इति अलम प्रसक्त्या अनुप्रसक्त्या इस प्रकार बहुत विस्तार नहीं करते हैं प्रकृतम अनुसारामा प्रसंग कर आते हैं एक थोड़ा सा और देख लो यहाँ पर यहाँ जो पूछ लो कल कल से स्पीड बात अथवा आपके द्वारा प्रतिपादित रीति से सामना अधिकरण हो फिर भी जिस प्रकार के द्वितीय व्याख्यान में उपे के प्रश्न में उपेता का अंतर भाव माना गया है उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भूतत्व है मतलब प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भूतत्व है मतलब जिस प्रकार उपेय और उपेता संबंधी प्रश्न है उसी प्रकार उपाय संबंधी भी प्रश्न है व्यर्थ होगा अब यहां पर कि फिर भी व्याख्या में उपे में उपेय के के के प्रश्न उपेता अंतर समान प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत होने से प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत होने से और त्रयाणाम एवं चैव उपन्यासा प्रश्न इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने से उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने के कारण का अभाव होने से अत्यंत स्पष्ट होने कारण कोई क्षति नहीं है क्षति का अभाव होने से तत्व पदम संग्रहण इस प्रकार पद शब्द से कहे गए प्राप्त का ही प्रतिवचन से प्रतिपादत्व की स्पष्ट प्रती होने से या स्पष्ट प्रती है क्योंकि लगेगा सामाना गण नहीं है क्योंकि जितने पंचमें सब उसमें हेतु में देखो इसमें मेलु कोटे की प्रसंगात आगत विषय कि वर्णन वर्णनम प्रसक्ता अनुप्रसक्ति प्रसंग से आए हुए विषय का कुछ वर्णन करना क्या कहते हैं प्रसक्ता प्रसंग से जो विषय आ रहा है उसका कुछ वर्णन करेंगे तो प्रसक्ता प्रसिद्धि तो बनी रहेगी लगातार तो कहते हैं इसका इस प्रकार हम विस्तार से विराम है। देते, है। देते हैं प्रकम्मी नहीं नहीं स्पष्ट प्रतीति उसकी है लेकिन उसमें तीनों है ये मतलब है तीनों में इसमें जो पहले जो उन्होंने तीनों का प्रतिपादन है मतलब साम्राधिकरण मान करके भी तीनों का प्रतिपादन है ये जो है तुझसे दुर्गन्या का ये मतलब है मतलब ये प्राप्त प्राप्त का ही के प्राप के ही के के द्वारा प्रतिपाद्यत्व की स्पष्ट इस होने इस इसलिए एक अर्थ बोध कर तो मान लो फिर भी उसमें तीनों है ये मतलब है, है दोनों सब कुछ ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात्